ये जो आया था पदान्ता दूत्र पदान्ता पंचमी अंत तो है छ सप्तमी तो है तो उभय निर्देश पंचम निर्देश परत्वात परत्वात् परिभाषा लगे तो तस्मादितुत्तर से पंचम निर्देश बलवान होगा तो दीर्घ पदांत से पर छ को तू को होना चाहिए किंतु छ को नहीं हो कर के तू को दीर्घ को हुआ लक्ष्मी छाया में, में लक्ष्मी जो ई है उसको तू कद्यंत तो टके तो कितु उनसे उसके बाद में हुआ तुग का तकार चुत्त होकर के च है झलां जसन से द हो जाएगा चुत से ज करआ तो यह होना चाहिए था जैसे रहस्य छक में रस् को तुक तो तो उठी के किंकु छ सप्तम अंत है यहाँ प्रधान था तो पंचमी अंत बलवान होगा तो छह को तुक होना चाहिए था को कतुक होगा तो छाया के छे छा के आगे तो कराएगा फिर चुग हो जाएगा च हो जाएगा खरीच से छ हो जाएगा तो दो चाया हो जाएगा लक्ष्मी चाया हो जाएगा छा नहीं होगा ये आपत्ति है किंतु नहीं हुआ इसलिए एक सूत्र है वो ज्ञापक हो गया एक सूत्र है विभाषा सेना सूरा छाया शाला निशानाम दो चार पच्चीस है सूत्र संख्या लेके दो अष्ट अध्याय देखना। द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पद पच्चीसवा सूत्र है विभाषा सेना सूरा आगे छाया है सूरा क्या छाया है सूरा में आ दीर्घ है आगे छाया है छ यदि छ को तुक होता छ के आगे चकार तो आता सूरा चाया हो जाता किंतु छाया छ के पहले तो रहे वो सूत्र हो गया ज्ञापक दीर्घ को ही तुक हुआ न कि छ को उभय निर्देश पंचमी निर्देश बोलिया नहीं परिभाषा या नहीं लगा लगी क्योंकि सूत्र हो गया ज्ञापक विभाषा सेना सूरा साला निशानाम ये सूत्र में जो छाया है छ है उसको तुक किया गया उसको तुक नहीं क्या दीर्घ सूरा में आक तुक किया गया छाया ऐसे पाठ है इसी सूत्र से ज्ञापित तो होने से यहाँ दीर्घ को ही तुक हुआ न कि छ को तो लक्ष्मी छाया लक्ष्मी इ कार को तुक हुआ अंत में क्या लक्ष्मी पदारंत से लड़ां जस से द हो जाएगा अस्तुष से ज हो जाएगा फिर खर्चे से च हो गया च के आगे क्या बनना है छ है एक सूत्र है चो, चो आदेश होता है झल पर में हो छ झल में आएगा तो चो कु से च वर्ग को क वर्ग क हो, हो जाना चाहिए था नहीं किया गया चो कुसूत्र किसके पुस्तक में है देखो संख्या मिलती है तो आठ है स्तोष देखो आठ है तो अभी स्तोष सूत्र पर त्रिपादी है जो कुसूत्र के दृष्टि से स्तोष असिद्ध है असिद्ध होने के कारण जो को हुआ था ज वो असिद्ध हो जाएगा असिद्ध होने के कारण फिर करीच हुआ सिद्ध होने के कारण च वर्ग नहीं मिलेगा तो चोकू नहीं लगेगा च वर्ग कहाँ से आया तूक के तकार को झलाम जसंत से द हुआ द को तो सुना सूत्र से वो जो ज हुआ किस सूत्र से वो सूत्र असिद्ध हो जाएगा चो सूत्र के दृष्टि से पूर्वोत्र सिद्धम चौकु है पूर्वोत्रिपादी और तो चुनाशु है परत्रिपादी असिद्ध होने के कारण चौकू के दृष्टि से वहाँ च वर्ग नहीं है च वर्ग नहीं होने से चोको नहीं लगता है नहीं तो चव को हो जाना चाहिए क पुनर एक है अव्यय पुनर आगे है रमत पुनर के रेप के आगे है रमते का र है र के आगे रह रहेगा तो अकसव दीर्घ होता है नहीं सावन नहीं अक नहीं, नहीं। तो है पर में। तो पुनर क्या के आगे रमत से राक लोप हो गया क्या सूत्र रोरी।, रोरी क्या करता है रेपस्य रे फे पर लोप पुनर के रे फे लोप हो गया क्या बच जाएगा पुनः आगे रमते हाँ रमते संस्कृत हे रमते नहींते आगे, आगे सुत लगया सत्य लगे ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण निमित हाँ नीति नहीं लगती सबको बोलो ठीक से ढयोर लोप निमित पूर्वश्याणु दीर्घ रे फयोर लोप निमित ढ लोप हे ढ लोपे ते लोप करने वाले रेप को लोप करने वाले लेप लोप करने वाले ने मत लोप का निमित्त है ढ लोप का निमित्त पर में हो रेफ लोप का निमित्त पर हो ढ लोपे लोप पर में हो नहीं लोप करने वाले ढ को लोप करने वाला ढ ले रेपो लोप यति ढ और रेप को लोप करने वाले पर में हो लोप करने वाले कौन होगा लोप का निमित्त होगा ढ लोप का निमित्त पर में हो लोप का निमित्त पर में हो तो पूर्वस्य से अणह दीर्घ पूर्व से दीर्घोण दीर्घोण दीर्घो आगे क्या है अणह दीर्घो में वो कहाँ से ओ, ओ आया वो वो आया सुरु से वो कहाँ से हुआ आदगुण आदिगुण होने के लिए दीर्घ के आगे ऊ था था तविता दुगुण हुआ वो कहाँ से आया अतो रो रुता दु किसके स्थान में ऊ हुआ रू रू कहाँ से आया हाँ सुर से रू सया दीर्घस था क्या था दीर्घस दीर्घ के सु दीर्घस के सकार को सू रू को हो गया अतो रो रहा उसके बाद आध लगा उसके बाद पूर्व पूर्वस्य अण दीर्घ अण क्या भी होती है है पूर्वस्य अण दीर्घ पूर्व अणु को दीर्घ होगा तो ढ का लोप निमित्त परम हो यहाँ पुनः पुन अगे रमते रमते में पहला वर्ण क्या है र ये किसके लोप का निमित्त हुआ था रे प्रलोप का निमित्त हुआ था तो रेप प्रलोप निमित्त पर में होने से पूर्व अण को दीर्घ होगा पूर्व में अण है अण कौन है न के उत्तरवर्ती आ है आ को दीर्घ हो गया दीर्घ होने से अ के स्थान पर आ ई क्यों नहीं हुआ भी दीर्घ है ना नहीं री भी दीर्घ है ए ओ आई विदीर्घ तो क्या लगेगा स्थानेंतरतम सदृशतम आदेश होगा ओ के स्थान पर हो गया आ पुनः रमते हो गया पुनः पुनः क्या भी होती है त्रिलिंगा पुलिंगा पुनः वो सब लिंग में पुना ऐसे पुनः हरि रम्य में हरिस प्रथमांत हरिस आगे रम्य सुंदर है परमात्मा हरिश के स के स्थान पर हो गया स सो रूह रू का गया रह गया रेप उकार हो गया उकार की संज्ञा किस सूत्र से उपदेश से जनुनाशिक उसके बाद क्या सूत्र लग गया तस् लोप तस् कस्य ईत इत, इत संज्ञा का वर्ण का लोप हो गया तो क्या रहेगा में हरिर् हाँ हरिर रम्य हरिर के रह को आगे क्या है रम्य है हाँ तो यहाँ रेप का लोप हो गया हरिर में रह है आगे रम्य है रेप का लोप हो गया किस सूत्र से रोड से लेप होने के बाद क्या, क्या बचेगा हरी दीर्घ बचेगा क्या बचेगा हरि रम्य ह हरी को दीर्घ करने के लिए कोई सूत्र है यहाँ ढ लोप है या है? क्या है रोप कौन है रोप कहा है यहाँ रोप है ना रोप कहाँ है हरी के आगे रम्य के पहले है या रम्य के बाद में रम्य के पहले र है रोलोप कहाँ है बताओ यहाँ रोलोप है क्या ढल्लोप पर में रहेगा तो पूर्वाणु को दीर्घ होगा यहाँ ढल्लो है या रलोप है रलोप कहाँ है बताओ दिखता है रलोप दिखता है ना नहीं बताओ रलोप सुनाई पड़ता है नहीं दिखता रलोप नहीं रहेगा तो पूर्वाणु को दीर्घ कैसे होगा रलोप दिखता है सुनाई पड़ता है अरे रम्य हा इतने कहने पर रोप दिखता है सुनाई पड़ता है मैन उच्चारण क्या रोप कौन है रेप लोप का निमित्त को रोप कहा गया रेप लोप का निमित्त तो क्या है रम्य का रेप रम्य का जो र है वो क्या है रोप रालो कौन है रेप रम्य में जो र है वह रे रोप रलोप शब्द का अर्थ रस्य लोप रोप नहीं आदर्शन लोप रोप नहीं रोपयति द्रा, ढ को लोप करता है र को लोप करता है जो यहाँ रोप को लोप करने को लोप करने वाला कौन हुआ निमित्त तो कौन है? में रह। ये रम्य का रे रह को कहते रोप इसी प्रकार पहले पुनारमत में आलोप था क्या पुनारमत में आलोप नहीं था <laughs> कौन रलोप है रमत का र है इसी प्रकार यहाँ भी अलोप कौन हुआ रम्य का र ध्यान देखना रे र लोप का निमित्त देखो ढ रे लोप निमित्त यो हो रे लोभ लोप का निमित्त रे रेफ लोप का निमित्त कौन है रम्य कार उसको कहते रलोप पा। रलोप पर में रहने से पूर्व अणु को दीर्घ होगा पूर्व पूर्वाणु कौन है हरि में ई उसको दीर्घ हो गया ड्रलोपे पूर्व से दीर्घ अणु हरि रम्य संबुस शम्भुष प्रथमाते सम्भुष सू हो गया शंभुर शंभुर आगे राजते शंभुर में रेप है। रेप किस कहाँ से आया सज स्वरू स कहा या? से यारम्भुष के सकार सु का सकार रेप को लोप होगा पर में रत रा, राजत में र रा पर में है रोरी लगेगा रोरी में रो क्या भी होती है षष्ठी किसका वर्ण का षष्टी में रह हष्टि जूत होकर लिखा है रो रह को लोप हो जाएगा र पर में पर में रह है क्या कौन र रा है राज्य हो तो किसका लोप होगा शंभुर में जो रेप था उसका लोप हो गया लोप होने के बाद क्या बचेगा शंभु दीर्घ हो गया शंभुर से है आगे क्या है अभी ढलोपे सूत्र लगाने के लिए चाहिए र चाहिए र है र हुआ किस सूत्र से हुआ तो रलोप कहाँ है राजत के पहले राजत के बाद राजत का रु है रोप उसको रु कहेंगे या रोप कहेंगे राजत का जो है वो रोप है क्या रोप है या नहीं है। हाँ वही तो प्रश्न का उत्तर दो तो राजत के जो र है वो रोप है क्या रोप है राजत क्या जो र है उसको र कहेंगे या रोप कहेंगे र लोप है हाँ र लोप है र लोप करने के निमित्त को रोप कहा जाता है यह सूत्र में जो रोप ढलोप दिया है ढ और रेप के लोप का निमित्त को ढल्लोप कहा गया ढ लोप का निमित्त हो तो क्या कहेंगे ढलोप और रेप लोप का निमित्त हो तो क्या कहेंगे रलप रे प्रलोप का निमित्त तो कौन है राज्यते का रह है इसे रह को कहेगा जाएगा रलोप रलोप पर में मिल गया रलोप से पूर्व अण को दीर्घ होगा पूर्व में अण है अन् कौन है शंभु में वो अण है इसको दीर्घ हो गया शंभु राजते सूत्र में कहा अण को दीर्घ होगा अण हो किम अण नहीं मिलेगा तो दीर्घ नहीं होगा त्रिहु हिंसायाम धातुए त्रिहु त्रिहु में उकार संज्ञा त्रिही हलंत हकारांत धातु त्रि हे हे आगे त हो गया निष्ठा प्रत्यय हो गया त तो। त्रिह अग्रे तो। त्रिह के आगे क्या हुआ त होने पर हक होता है हो क्या सूत्र है माले में हो हाँ को ढ होता है पर में क्या चाहिए जल पर में हो पदांत हो यहाँ जल पर में है जल कौन है पदांत है तो लगेगा सूत्र जल अथवा पदांत जल हो अथवा यहाँ जल है या पदांत है जल में कौन आएगा तह पर रहते त्रिहे के हकार हो गया हो ढ ढ हो गया क्या बन जाएगा त्रिढ त्रीढ़ आगे क्या है हाँ आगे क्या है हा त्रिह क्या आगे हा ना तो हा कहाँ से आएगा धातु है त्रिह हो गया ढ त्रीढ़ आगे क्या है तो है फिर क्या सूतर गया ढ कहाँ से आएगा झुर धोध ह पुस्तक में सब के पुस्तक में है क्या सूत्र झस तो, तो, तो को क्या हो जाएगा ध होगा ध होने के बाद स्टू श्टु। फिर हो हो जाएगा त्रीढ़ हो गया धातु और प्रत्यय हो गया ढ दो ढ आ गए त्रीढ़ धातु ढ धा है हआ क्या सूत्र से हो ढ होने के बाद तव तो को हो गया झस तथुर धो ध स्टू नाष्ट्रू ढ हो गया ढ के बाद ढ होने पर पहला ढ के लोप करने के लिए सूत्र आगे आएगा ढो ढे लोप सूत्र है, जैसे रोरी, रही क्या कहेंगे ढो ढे लोप याद हो जाता है ना बोलो बोला सहू ये सूत्र को याद करना नहीं पड़ता खुशी से याद हो जाता है क्या सूत्र है ढो ढाढ़ को ढ पर लोप हो जाएगा तो पहला ढ लोप हो गया त्रीढ़ में जो ढ दिखता है ये प्रत्यय का ढ या धातु का ढ है प्रत्यय क्या हुआ था त तो प्रत्यय हुआ था त तो निष्ठा सूत्र से तव को ढ हुआ तो एक ढह लोप होने के बाद अभी त्रि में रिकार को दीर्घ होना चाहिए किस सूत्र से ढ लोपूर्वज से दीर्घ किंतु ढ लोप अथवा र लोप होना चाहिए र लोप है र लोप नहीं है ढ लोप है ढलोप कहाँ है मालूम त्रीढ़ में जो ढा है उसको कहेंगे ढलप ढ लोप का निमित्त क्योंकि ढो ढे लोप है ना ढ को लोप होगा ढे ढ पर रहते निमित्त क्या है ढे सप्तम में तो ढ परे हो तो ढ लोप निमित्त हो गया ढ ढलोप हो गया तीढ़ के ढकार होने से पूर्व को दीर्घ होना चाहिए किन्तु सूत्र में कहा गया पूर्व से को नीर्घ होगा आन में री है या नहीं आन में री नहीं है यही समाप्त हो गया अ ई ऊ री ली ए ओ ऐ हाँ तक अन् प्रत्याहार है या नहीं नहीं बनता है अन्न प्रत्याह वहाँ तक बनता है हाँ अन्दित सवर्ण से चार प्रत्यय सूत्र में जो अन्न आया वो तो लण के नकार तक तो जाएगा वहाँ कह दिया अत्र पर नकार न उसी सूत्र को छोड़ करके कहीं भी अन्न प्रत्याहार पर नकार के साथ होगा अन प्रत्याहार जितने स्थान में मिलेगा सब पूर्व नकार के साथ मिलेगा केवल औंगदी सूत्र को छोड़ करके तो अन्न प्रत्याहार में क्या कितने बनाएंगे अ तीन री आएगा तो री अन्न में नहीं होने से उसको दीर्घ हुआ दीर्घ वाह त्रीढ़ बन गया ऐसे वृढ़ भी बन जाएगा वृहु धातु वृह वृह धातु प्रत्यय हो जाएगा त तो निष्ठा वृह अग्रे तक तो। हो जाएगा ढ के सूत्र से हो ढ बन गया वृढ़ अग्रेत तक हो जाएगा ध है तो बोलो धाक धक हो जाएगा तहक तहक हो जाएगा ध तह को क्या होगा ध होने के बाद स्टू ना स्टू से हो जाएगा ढ ब्रीढ़ आगे ढ पहला ढक लोप हो जाएगा क्या सोच रो हाँ इसको बोलने के लिए क्यों आलो बोलो ढ लोप होने के बाद क्या बचेगा धातु धातु का क्या बचेगा वृ अब प्रत्येक का बचेगा ढीढ़ अभी ढ लोप तो निमित्त है ढ पूर्व दीर्घ होगा आन हो तो व्री में री आन में आया नहीं नहीं, नहीं आन से दीर्घ नहीं हुआ त्रिढ़ा वृढ़ में नहीं हुआ तो यहाँ क्यों दिया इसको दीर्घ नहीं हुआ तो अन्न किम आन कहने नहीं कहते तो यहाँ भी दीर्घ हो जाता आन को ही दीर्घ होगा त्रीढ़ और बीढ़ ध्वन में से कौन सा री आन में आया पहला वाला दूसरा वाला अन्न में नहीं आया दीर्घ किसका हुआ किसको हुआ नहीं हुआ आगे आगे मनोरथ मनस रथ है मनस् शब्द सकारांत है मनस रथ है त्यत्र को रू हो जाएगा मनस रथ है मनय व्रथ कल्पित है समास होता है सुलोप होने के बाद पद संज्ञा होने से सज रू हो जाएगा रु के क्षेत्र से होगा ऋत्वे कृते रुत्व होने पर क्या बनेगा मन रुरथ क्या बनेगा मन रुरथ मन रुरथ में यहाँ हसीच प्राप्त है प्राप्त है अतोर प्रताद अप्रते प्राप्त है या नहीं है अतोर प्रताद प्रत्ये प्राप्त नहीं आँ? बोलो क्यों प्राप्त नहीं बोलो क्या ढूंढते हो ना मिलता नहीं अत तो दाता ब्रुते प्राप्त या नहीं क्यों नहीं है अप्रुत अश नहीं अश कहा गया अश कहा ना अत कहा अप्रूत नहीं है पहले नहीं है बाद में नहीं हाँ बाद में अप्रूत नहीं पहले है हाँ पहले तो है बाद में नहीं इसलिए हसीचा सूत्र हसीचा सूत्र हाँ हसीचा सूत्र लगेगा हसीचे तुत्वे हसीचा सूत्र से रू कहू प्राप्त अच्छा रेप के आगे रथ में रह रोरी से लेप लोप प्राप्त या नहीं दोनों प्राप्त हुआ हसीचेत उत्व रोरी ती लोपे च प्राप्ति दोनों प्राप्त होगे, क्या क्या प्राप्त होगे? हसीच रोरी दोनों प्राप्त होने पर यह सूत्र लगेगा विप्रतिषेधे परं कार्यम तुल्य बल विरोधे परम कार्यम सतिषेध हो प्रतिषेध दोनों का परस्पर विरुद्ध हो विरोध होता है प्रतिषेधक विशेष रूप से विशे प्रतिषेध होता है विप्रतिषेध जब दोनों में युद्ध झगड़ा हो दोनों में समान बल हो तो युद्ध होता है एक अत्यंत दुर्बल एक बड़ा बलवान युद्ध कितने समय होगा वो तो, तो हाथ उठाते गिर जाएगा छोटा मारने के पहले गिर जाएगा डर करके युद्ध कैसे होगा समान बल हो इसलिए विप्रतिषेध का अर्थ दिया है अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश एकत्र युगपति प्राप्ति इस तुल्य वाला विरोध वृत्ति में तो दिया तुल्य वाला विरुद्ध है दोनों का बल तुल्य बलों का विरोध तुल्यम बलम य हो जिन दोनों का बल समान है उनमें आपस में यदि विरोध होता है तो देखने वाले खुश होते हैं युद्ध करते लड़ते ना दोनों का बल समान है तो लड़ाई चलती है देखने वाले को भी खुश लगता है वो लंघते हैं और एक बड़े दुर्बल एक बलवान लड़ाई होगा तो ही तो जाएगा भाग भी नहीं पाएगा तो लड़ाई होती दोनों में बलवान समान हो तो तुल्य बल विरोधन से भी होता है अच्छा तुल्य बल विरुद्ध कैसे होगा तुल्य बल विरोधन के लिए क्या है अन्यत्र, अन्यत्र लब्ध का से एकत्रुगप प्राप्ति किसको कहीं भोजन मिल गया इसको भी एक स्थानीय भोजन मिल गया एक को भोजन मिला एक को नहीं मिला आगे भोजन के लिए जब निमंत्रण मिला तो कौन उठा खड़ा होगा पहले जिसको नहीं मिला वो पहले कहेगा मैं खाऊंगा नहीं खाए और ये भी थोड़ा भोजन क्या है वो भी थोड़ा भोजन किया है तभी दोनों क्या बहुत दोनों खाने की चाह ऐसा करते हैं और कहते थोड़ी देर बाद खाएंगे दोनों का यहाँ एक को प्राप्त हो जाने पर वहाँ विरोध होता है ये दोनों में बल कैसे हुआ अन्यत्र अन्यत्र लब्ध अवकाश हो इसको कहें कि का अवकाश मिल गया उसको भी कहें अवकाश मिल गया एक स्थान में दोनों प्राप्त होगी जैसे वृद्धि रुचि को अवकाश मिलता है कहाँ एच पर रहते वृद्धि रुचि लगते हैं आधगुण लगता है कहाँ एच पर आध गुणा लगेगा एच पर होता तो आधगुणा प्राप्त है वृद्धि रुचि प्राप्त है अभी एच स्थान को छोड़ करके बुद्धिरेचि को बुध रुचि कहीं प्राप्त है एच छोड़ प्राफ्थ है? प्राफ्थ एच तो है? Yes. तो कर कहीं प्राप्त है एच को छोड़ेंगे तो आदुगुणों को प्राप्त है देखो एच एक चार स्थान में दोनों प्राप्त होते हैं आदगुण बुद्धि रचि आदगुणों को अवकाश पहले मिला है और के बाद इ उ री ली रहने पर आदुगुण प्राप्त है इस प्रकार बुद्धि को कहाँ अवकाश मिला है अभी एज के स्थान पर झगड़ा है उसको छोड़कर के बुद्धि को कहीं अवकाश मिला है नहीं।, नहीं मिला इसे तुल्य वाला विरुद्ध नहीं होता है वहाँ तो बुद्धि प्रबल हो गया निरवकाश विदिर अपवाद बलि बलवान हो गया एज बुद्धि को कहीं अवकाश मिला है क्या एज को छोड़कर के बुद्धि को अवकाश नहीं मिला आधगुणों को तो मिल गया इसको नहीं मिला इसे वहाँ तुल्य वाला विरुद्ध नहीं हुआ वहाँ पर नहीं जिसको अवकाश नहीं मिलता है निरवकाश वो अपवाद बलवान हो जाता है यहाँ किंतु क्या है मानस मन रूरथ हसीच लग गया शिवो वंद्य सूत्र में लग गया शिवो वंद्य शब्द में लगा हसीच वहाँ रोरी प्राप्त है या नहीं? नहीं रोरी प्राप्त नहीं पुनः और, और रोरी प्राप्त हुआ कहाँ हरिम्य में हरि रम्य में रूरी लगा शंभु राजत में राज में रोरी लगा उसमें हंसी हसीज कहाँ प्राप्त था शंभु राज हंसी हसीज प्राप्त या नहीं शंभु राज हंसी हसीज प्राप्त नहीं क्यों नहीं पहले अप्रत नहीं है से पर रूप हमसे अप्रूतत्व पर करता है ये नहीं बताना यहाँ क्यों नहीं लगा शंभु राजत्व में शंभु राजत्व में हसीजय क्यों नहीं लगा हाँ पूर्वा में अप्रत नहीं हरि रम्य में क्यों लगा हसीच लग गया या नहीं हरि रम्य में हसीचा नहीं लगे क्यों नहीं लगे अप्रत पूर्वा में नहीं है इसलिए हसीचे शंभु राजते में नहीं लगा हरि रम्य में नहीं लगा देखो यहाँ रोरी लगा रोरी लगा हसीचे नहीं लगा शिव बंधे में रोरी रही लगा हसीच लगा रोरी प्राप्त है देखो दो स्थान अलग अलग हो गया शंभु राजत्व में रोरी सूत्र आता है लगने के लिए हैं, हसीच नहीं।, नहीं आता है हरि हरी शिववंधे में रोरी आता है हसीच आता है देखो दोनों स्थान अवकाश मिली गया वहाँ झगड़ा है शिववंधे में झगड़ा नहीं और हरिमे में भी झगड़ा नहीं है दोनों को अवकाश मिल गया हसी को कहाँ अवकाश मिला शिव बंदे में और हसी को कहाँ मिला रोरी को हैं हरिम्य में रोरी को मिला नहीं मिला नहीं मिला हरि में रूरी को मिला अवकाश शिव बंदे में हसी को मिला अभी पुनः रमत मनोरथ में किस कौन प्राप्त हसीज प्राप्त है रोरी प्राप्त है ये देखो तुल्य वाला विरुद्ध हो गया अन्यत्र अन्यत्र लब्ध अवकाश हो दोनों ने अवकाश अन्यत्र अन्यत्र प्राप्त कर लिया रोरी ने अवकाश कहाँ प्राप्त कर लिया शंभु राज में प्राप्त कर लिया हसीज कहाँ प्राप्त कर लिया अन्यत्र लब्ध अवकाश हो रन स्वरत यहाँ दोनों युगपत प्राप्ति दोनों प्राप्त हो इसलिए तुल्य बल विरोध हुआ जब तुल्य बर विरोध विरोध होता है वहां क्या होगा का? परम कार्यम क्या करना चाहिए परम कार्यम रोरी का न, रोरी का नंबर देखो आठ तीन और हसीच पर कौन रोरी पर हुआ तुल्य बल विरोध है परम कार्यम सियात लोपे प्राप्ते लोप किस सूत्र से प्राप्त होगा रोरी पर कौन हुआ पर होने के कारण लोप प्राप्त हुआ प्राप्त होने पर एक सूत्र पहला आया है पूर्वोत्रिधम क्या सूत्र आया पूर्वोत्रसीद्धमिति रोरी इत्या असिधत्वाद उत्तम है रोरी सूत्र त्रिपादी में है त्रिपादी में है त्रिपादी कहाँ से शुरू होता है अष्टम अध्याय के हैं द्वितीय पाद के प्रारंभ से शुरू होता है त्रिपादी में रोरी है और हसीच सपाद सप्ताध्याय में है उसके दृष्टि से रोरी असिध है असिध होने से यहाँ विप्रतिशत परम कार्य में नहीं लगेगा रोरी समय असिध हो गया पूर्वोत्तरा सिद्धिये नास्त विप्रतिषेध अभातर से त्रिपाद में जो है उसमें पूर्व सप्ताद अध्याय के प्रति तीनों तीनोपाद असिद्ध होने के कारण वहाँ विप्रतिषेध नहीं होता है उत्तर से अभात हसीचक के से रोरी सूत्र है ही नहीं असिद्ध है असिद्ध होने से उसके साथ झगड़ा होगा जो दिखता ही नहीं झगड़ा क्या होगा वो सिद्ध हो गया सिद्ध बने बलवान हो तो झगड़ा वो स्वयं असिद्ध हो गया अभावात तो उत्तर रोरी का अभाव ही हो गया इसलिए वहाँ भी नहीं होगा दे दिया सिद्धम इति इसी सूत्र से असिद्ध कौन होगा रोरी इत्य असिद्धत्वाद रोरी असिद्ध हो गया तो अभी दो प्राप्त होते थे हसीचा और रोरी रोरी असिद्ध हो गया तो हसीचा रहेगा पास में हसीचा क्या रहा रोरी विरोध करने वाला है नहीं।, नहीं रहा तो हसीचा लगेगा हाँ दे दिया असिध आशिद्ध, असिद्धत्वात उत्तम एव उत्त्व ही होगा न कि लोप लोप नहीं होगा उत्त्व ही होगा तो उत्त्व किस सूत्र से होगा हस््य जैसे उत्तर किसके स्थान पर हुआ रू के स्थान पर ऊ होने के बाद क्या बनेगा मनो ऊ रथ आदगुण लगेगा मनो रथ मनो आधगुण मनो बन गया है उसके बाद एंग पद अंता देते लगे नहीं नहीं, <laughs> नहीं लगे नहीं। क्यों नहीं लगे हाँ पर मैं क्या है रह मनोरथ बन गया मनोरथ में अभी यहाँ ध्यान देना त्रिपादि में कोई भी सूत्र परसूत्र हो पूर्व के दृष्टि से होने के कारण वहाँ विप्रतिश परम कार्य नहीं लगता है पर बलवान नहीं होता है क्योंकि उत्तर तो असिध हो जाएगा बलवान कैसे होगा त्रिपादि का जितने सूत्र सपाद सप्ताह अध्याय की दृष्टि से असिद्ध है तो सपा तो सप्ताद है और त्रिपाद में परस्पर तुल्य बल विरोध नहीं होगा त्रिपाद में भी पूर्वापर सूत्र में विप्रतिशत नहीं होगा यही समझ लिया ना विप्रतिशत परम कार्य यदि लगता तो होना चाहिए था रोज से लोप होना था पर बलवान किंतु हाँ पर बलवान नहीं हुआ वो हसीध हो गया हसी सूत्र हो गया क्या रूप बन गया मनोरथ बन गया आगे सूत्र है ये सूत्र याद है सबको जिसको याद है बोलो बिना देखे ए तद हो सुल को रने समा से हली बोलो को रन नहीं करना को रनेने समा से हली ए तद हो सुल समे हली हाँ बोलो थोड़े सब लोग को बोलो कोई हानि नहीं है जोर से बोलो हाँ ऐसे ठीक बोलो तो याद हो जाएगा फिर एक बार बोलो कितने पद में होगा पहला पद क्या है ए तत्त दो अंतिम पद क्या है उसके हली के पहले क्या पद है क्या है अन्य समास एक पद है उसके पहले क्या है अकोर है और बीच में क्या है सुलोपो एक पद है सुलो एक पद है।, है दो पद है हुँ? दो पदे देखो दो पद मिलता है तो सु है लुप्त षष्टिय अंत सु क्या है लुप्त षष्टि अंत सुलोप एक साथ जिस समास हो जाएगा तो ये तदों के साथ अन्य नहीं होगा सुलुप्तष्टअत लोप अलग है तो कितने पद होगा छ पद अको हो गया अककार यो एत का विशेषण हो गया ककार अविद्यमान ककार तो तो यो हो तौ अको तयो अककार हो ककार रहित तो ए तद और तद को ए तद और तद में यदि कहीं ककार आ गया ये सूत्र वहां लगेगा नहीं लगेगा ककार के साथ है ये सर्वनाम होने से अकच प्रत्यय हो जाता है अव्य सर्वनाम नाम अकच प्राक अकच आ जाएगा तो ककार आ जाएगा तो ककार रहित तो हो तो एत तद में सूत्र लगे ए क्या करेगा एत तदोर अककार उत तदुर यह सुस्य तद और तद का जो सु है प्रथम विभूति में सु आता है जो सु है उसका लोप होगा सु को ही लोप कर दिया सीधा परमी क्या चाहिए हल चाहिए लोपहली और नये समासी न तो नए समासी नए समास हो तो भी नहीं लगेगा ककार हो तो नहीं लगेगा ए तत शब्द और तत शब्द का किसका लोप होगा सू का लोप होगा परमी क्या चाहिए हाल न तो नए समासे ये सब विष्णु हो देखो ये सब ए तत शब्द का रूप है ए तदत क्या के विष्णु सु प्रथमा दिष्णु ए तद क्या सु कहीं लोप हो गया सुर करने की आवश्यकता नहीं सु कहीं लोप हो जाएगा स कहाँ से आता है ऐसा समय स कहाँ से आया तद सा सन तदो सा सा तुदय तो को होता है तद हो सवनते हो सऊ सुपर हो तो सु अनंत तकार दकार को द को हो गया स ऐसा अगर सु था सु को लोप हो गया क्योंकि तत्सद में यहाँ ककार है क्या नए से नए समाज से है नहीं, है नहीं? नहीं। तो सतो लगेगा हाँ सु का लोप हो जाएगा पर परमय हल पर में क्या है वी विष्णु का व है वाके पहले क्या बनना है सु ई नहीं तो वाके पहले हाँ विष्णु में व है पहले हल पर में मिल गया तो सु का लोप हो गया ऐसा विष्णु ऐसा विष्णु में सु का लोप हो गया सीधा ए त शब्द तद शब्द हो और आगे व्यंजन वन हल मिल गया ये सूत्र से लोप हो जाता है स नवविधो भी पुस्तक में आया स नव विधो भी वहां देखो विसर्ग है नहीं सूत्र से लोप हो गया स नवे जहाँ ए तद तद हो पर हल हो वहा लोप होता है स शंभु में भी इस प्रकार है स तद शब्द का रूप है तद क्या के सु में सकार हल में आएगा सकार हल पर से स के सु हो गया स शम्भू सह के विसर्ग है नहीं कहाँ गया विसर्ग लोप हो गया विसर्ग वाई नहीं ही लोप हो गया अको किम ककार हो तो नहीं लगे या सूत्र एसको रुद्र ए तद शब्द है नद के टी के स्थान प्राग टे प्रातिपद ए तद टी संज्ञा किसकी होगी अद अचुंत्यादि टी अंतिम ए तद में कितने अच है दो दूसरा अ होता अंतिम अच अच्छा। वो आदि में जिसका अध की टी संज्ञा अध के पहले अकच आ जाएगा अथ को अलग करो क्या रहेगा एथ क्या रहेगा एथ आगे अक क्या बनेगा ए एत। तेतक आगे अधकध क्या बनेगा एत कद हो जाएगा प्रातिबिक था एतद अकच टी के पहले हो गया टी अध को अलग करके अकच क्या रहेगा अक एथ अक अध क्या बनेगा ए तक कद के आगे आया सुतकद सु आगे रुद्र सु है रुद्र ए एतकद के आगे सु हुआ यहाँ एतः शब्द है क्या ऐत शब्द है हाँ ये ऐत शब्द होने से एत तद सुलोप होना चाहिए नए सु भी नहीं है हाल पर में भी है किंतु कक्कार आ गया अककार होना चाहिए इसमें ककार आ गया तो ये सूत्र लगेगा तो ये तक कद के आगे सु को हो गया तदाद नाम अपने पर रूप तक क होता है द को द हो जाता है और तदसो सावन त से स हो जाता है ए स कै स आगे से सु ऐसा के आगे सु है स रू हुआ रू होने के बाद रेप के आगे रुद्र है रोरी से लोप प्राप्त है ए ऐसा कस के सस शुरू होने के बाद रुद्र में रह है रोरी प्राप्त है हां? और हसीचा प्राप्त है दोनों प्राप्त होने पर भी इसी प्रकार लगेगा अभी परम कार्यम पर क्या होगा रोरी रोप प्राप्त होने पर फिर लग जाएगा पूरा तरह सिद्धम रुतो होने के कारण हसीचा लगेगा उत्तो हो गया आध गुणा लग जाएगा ए सबको रुद्र में सुप अकोर नया सम वाली सूत्र नहीं लगा क्योंकि बीच में ककार है इसी प्रकार नया समास तो नहीं लगेगा अनय समास असह शिव असह शिव ये बताएंगे ओ